शिवपुराण वायवी सं इस प्रकार विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय भूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहारिकी की सृष्टि की है उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम रूप तथा कार्य विस्तार को वेदों के वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया विषयों के नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए अपने रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने स्वरचित प्राणियों को वे ही नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं उसी प्रकार युगादि काल में भी उनके पूर्व भाव ही दृष्टिगोचर होते हैं इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है महस से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है यह प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भाषित ग्रह और नक्षत्रों से मंडित नदियों पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत और भारतीय भारती के रमणीय नगरों एवं समृद्धशाली जनपदों से सुशोभित है इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं उस ब्रह्मवन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं वह सनातन ब्रह्मवृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है बुद्धि इसका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं इंद्रियां भीतर के खोखले हैं महाभूत इसकी सीमा है विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा यह सम्पूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है ब्राह्मण लोग द्युलोक को उनका मस्तक आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं वे अचिंत स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए वक्षस्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शुद्ध उत्पत्ति हुए हैं इस प्रकार उनके अंगों से संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है ऋषि बोले प्रभो आपने चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई है इस विषय में हमको संशय होता है जो प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा विष्णु और अग्नि से समस्त लोग का संहार कर डालते हैं जिन्हें ब्रह्मा और विष्णु भय से प्रणाम करते हैं जिन लोग संहारकारी महेश्वर के वश में ये दोनों सदा ही रहते हैं जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने शरीर से प्रकट किया था जो प्रभु सदाही उन दोनों के योग योगक्षेम का निर्वाह करने वाले हैं वे आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्र कैसे हो गए तात भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसी बात बताई थी वह सब आप ठीक ठीक कहिए भगवान शिव के उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है वायुदेवता ने कहा ब्राह्मणों तुम सब लोग जिज्ञासा में कुशल हो अतः तुमने यह बहुत ही उचित प्रश्न किया है मैंने भी पूर्वकाल में पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था उसके उत्तर में पितामह ने मुझसे जो कुछ कहा था वही मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए और फिर जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई वह विषय सुना रहा हूँ ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों ही कारणात्मा हैं वे जगत की सृष्टि पालन और के और के हेतु हैं साक्षात महेश्वर से हुए हैं उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है वे से भावित और उनकी शक्ति से अधिकृत हो सदा उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को तीन कर्मों में नियुक्त किया था ब्रह्मा के सृष्टि कार्य में विष्णु की रक्षा कार्य में तथा रुद्र में में के संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी कल्पांतर में महेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्रदेव ने ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी इसी तरह दूसरे कल्प में जगन में ब्रह्मा ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया था फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने भी रुद्र तथा ब्रह्मा की सृष्टि की थी इस तरह पुनः ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्रदेव ने ब्रह्मा की सृष्टि की इस प्रकार विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते और एक दूसरे का हित चाहते हैं उन उन कल्पों के वृत्तान्त को लेकर महर्षिगण उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं